शहर की मुर्गी लेखक आर्थर चित्रण हेनरी हिंदी दीपक थानवी हेनरी एक मुर्गी थी उसका पूरा नाम तो हेनरीटा था सब उसे प्यार से हेनरी बोलते थे वह शहर में रहती थी जहां उसका मुर्गी घर अलेक्स के घर के पीछे था एलेक्स रोज हेनरी से मिलने जाता था वह हेनरी की देखभाल करता था और उसके अंडे इकट्ठा करता था हैंनरी के सारे अंडे नीले रंग के होते थे यह तो गजब है अलेक्स बोला यह तो अजीब है लूसी बोली लूसी का घर हैं के पास ही था वह बोली तुम कैसी मुर्गी हो जो इधर उधर अंडे दे रही हो? होनरी ने कहा मैं यहाँ रहती हूँ मुर्गियां तो अंडे देती ही हैं, और मेरे अंडे नीले रंग के हैं तुम तो गुस्सा तो हो रही हो लूसी बोली मुर्गिया तो गुस्सा होती ही हैनरी कुड़कुड़ाती हुई बोली ठीक है, है? लूसी बोली लेकिन मुर्गियां तो गाँव में रहती है जहां शांति होती है और वहां गाय और गाय क्या होती है हेनरी ने पूछा गाय गाँव में रहती है वे घास खाती है फिर दूध देती है तुम्हें यह सब गांव में जाकर देखना चाहिए अलेक्स जो कुछ लाया था वो सब हेनरी ने खा लिया पिज्जा स्ट्रॉबेरी तरबूज और रोटी तुम तो घोड़े की तरह खाती हो रूसी ने हेनरी से कहा मैं एक मुर्गी की तरह खाती हूं हैं कुराती हुई बोली घोड़ा क्या होता है लूसी बोली घोड़े गांव में रहते हैं वे बड़े होते हैं और उनका रंग भूरा होता है वे अपनी पीठ पर इंसानों को बैठने देते हैं तुम्हें यह सब गांव में जाकर देखना चाहिए बगीचे में कीड़े ढूंढ रही थी बगीचे में जगह जगह पर घास पत्थर और गंदगी फैल रखी थी तुम तो सुअर की तरह गंदगी गंदी हो लूसी बोली सुअर क्या होता है एंड्री बोली। एंड्री ने पूछा लूसी बोली सुअर गांव में रहते हैं उनका रंग गुलाबी होता है और उनकी नाक हरदम कीचड़ में घुसी हुई रहती है तुम्हें शुगर को देखना चाहिए बस बहुत सुन लिया हैं बोली मैं खुद गांव को देखने जा रही हूँ हैं अपने घर की छत से छलांग लगाकर गांव की ओर उड़ गई हैंड्री ज्यादा देर तक उड़ नहीं सकती थी वह थोड़ी देर तक उड़ी फिर थक गई वो आराम करने के लिए एक बड़ी मूर्ति पर बैठी मूर्ति पर बहुत सारे कबूतर बैठे थे और उस कबूतर की भीट से सफेद धब्बे भी बने हुए थे तुम जैसे अनोखे पक्षी को मैं पहली बार देख रहा हूँ एक कबूतर बोला मैं एक मुर्गी हूँ हैं पूछा हेनरी ने मैं गाँव जा रही हूँ जिस गति से तुम उड़ रही हो इसी हिसाब से तुम्हें तो बस पर बैठकर जाना चाहिए कबूतर ने कहा बस वहां रुकती है धन्यवाद हेनरी बोली इसकी कोई आवश्यकता नहीं कबूतर बोला मैं तो बोल चुकी हैंड्री एनड्री छलांग लगाकर बस के चालक के पास खड़ी हो गई सिर्फ खुले छुट्टे ही देना चालक बोला हेंड्री के पास छुट्टे पैसे नहीं थे उसके पास पंख थे सिक्के डालने की जगह में उसने अपना एक पंख डाल दिया बस गाँव की ओर रवाना हुई सुनो मुर्गी गांव जाने के लिए तो तुम्हें सड़क पार करनी होगी कुत्ता बोला हेनरी मटकती हुई गांव गाँग की ओर चल पड़ी यह कैसा टर्की है बस में बैठा कुत्ता बोला मुर्गी हेनरी बोली मैं नहीं हूं कुत्ता भोगता बोला मैं हूं एनरी कुछ बोली बस गांव की ओर रवाना हुई सुनो मुर्गी गांव जाने के लिए तो तुम्हें सड़क पार करनी होगी कुत्ता बोला हेनरी मटकती हुई गाँव की ओर चल पड़ी आगे का रास्ता देखने के लिए हैंनरी एक छोटी पहाड़ी पर बैठ गई तुम कहाँ जा रही हो एक चीटी बोली मैं गांव जा रही हूँ हैंनरी बोली मेरे चाचा चाची गांव में ही रहते हैं चीटी बोली गांव में बहुत सारी चीटियाँ भी रहती हैं और बहुत सारी मुर्गियाँ भी इन दिनों गाँव कहाँ हैं ने पूछा जहाँ शहर नहीं है वहाँ गाँव है चीटी ने जवाब दिया देखो इस ट्रक को यह तुम्हें गाँव ले जाएगा इस पर तुम्हें कुछ खाने को भी मिल जाएगा ट्रक में पड़ा खाना कूड़े की तरह बदबूदार था हम आ गए ट्रक के रुकने पर चीटी ने कहा मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा गांव है ये तो हेनरी बोली उसने ट्रक के ऊपर से छलांग लगाई और खेत की ओर आगे बढ़ी इन घास चबाता हुआ जानवर बोला हेनरी को याद आया कि घास तो गाय खाती है यह कैसी अजीब गाय है हेनरी बोली हेनरी एक बाड़े में बहुत सारे हेनरी ने एक बाड़े में बहुत सारे विशाल जानवरों को देखा उसे याद आया कि भूरे रंग के बड़े जानवर तो घोड़े होते हैं ये घोड़े कीचड़ में लोट क्यों रहे हैं हेडरी ने पूछा हैं खुद से ही बोली धूल से अच्छी स्नान होती है हेनरी धूल से नहाई और फिर वहां से धूल से अच्छी स्नान होती है हेनरी धूल से नहाई और फिर वहां से मटकती हुई चल पड़ी बारिश शुरू हो गई थी एक बड़ी इमारत से हेनरी को पैरॉक पक पक पैर आवाज आई फिर वो उस इमारत के दरवाजे की ओर चल दी उस इमारत के दरवाजे वैसे नहीं थे जैसे हेनरी के, के घर के थे अलेक्स ने हैंरी के घर के दरवाजे इस तरह बनाए थे कि एक बार में सिर्फ हेनरी ही अंदर जा सकती थी दो बड़े दरवाजे घूमते हुए खुले और अंदर से एक मशीन फटफट आवाज करती हुई बाहर निकली इमारत के अंदर चमकती रोशनी थी और हजारों मुर्गियां भी हर एक मुर्गी के पास अपना खुद का एक छोटा सा घर था ऐसा लग रहा है कि मैं मुर्गियों के शहर में आई हूं हेनरी ने सोचा हेनरी ने एक खाली घर को देखा और उसके अंदर चली गई सुनो मैं हेनरी हूं तुम कौन हो हेनरी बोली बत्तक, दूसरी मुर्गी बोली मुझे तो लगता है तुम एक मुर्गी होनरी बोली मोटरें घूम रही थी घेरों से खड़खड़ आवाज आ रही थी और जंजीरें झनझन कर रही थी उस दूसरी मुर्गी से बोली सुनो कब तुम्हारे शरीर पर उड़ते हुए मक्के गिर रहे हैं ऊपर मशीन से मक्के की बौछार हो रही थी Henry ने सोचा कि आखिर कौन उस मुर्गी पर मक्के फेंक रहा था सुनो हैंड्री ने उस इमारत की दूसरी मुर्गियों से को कहा पैरा पक पक हम अभी बहुत व्यस्त है मुर्गियों ने धीमी आवाज में कहा वे सब अंडे देने में व्यस्त थी सफेद अंडे और भूरे अंडे एक एक करके किसी दूसरी मशीन से निकल रही चलती हुई पट्टी पर लुढ़क रहे थे एक नीले रंग का अंडा भी पट्टी पर लुढ़क गया जो हैं का था ये चलती हुई पट्टी अंडों को मुर्गियों से दूर ले जा रही थी हैं उस पट्टी पर गिर गई वह चलती पट्टी पर ऊपर नीचे डोलती रही हैं को अब बात समझ आने लगी उसने तय किया यह जगह मेरे लिए नहीं है अंडों से भरे डिब्बों डिब्बे के ढक्कन ने हेनरी को लगभग अंदर फंसा ही दिया था उसे किसी आदमी की आवाज सुनाई दी यह डिब्बा शहर जाने के लिए तैयार है मुझे भी इसके साथ शहर की ओर चल देना चाहिए हैंनरी ने सोचा उसने ट्रक के अंदर की तरफ छलांग लगाई और डिब्बों के पीछे छिप गई गांव से शहर बहुत दूर था जब ट्रक रुका हैनरी फड़फड़ाते हुए बाहर निकली उसने अपने पंखों को सीधा किया और अपने घर की तरफ उड़ गई वो वापस आ गई एलेक्स चिले अंडे भी आ गए लूसी बोली पहले मुर्गी आई फिर अंडे हैंनरी ने कहा क्या गाँव वैसा ही था जैसा तुमने सोचा था लूसी ने पूछा वो अलग था हैंनरी बोली लेकिन वो जगह मेरे लिए नहीं थी मुझे एक अच्छी जगह पता है लूसी ने कहा पहली मुर्गी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरिक्ष में जाने वाली है ये अंतरिक्ष यात्री क्या होता है ने पूछा लूसी बोली अंतरिक्ष यात्री वो होता है जो रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष में जाता है अंतरिक्ष यात्री अपने सिर पर बुलबुले पहनते हैं और दूसरे ग्रहों की खोज करते हैं उन्हें अंतरिक्ष में जाकर लगता है कि ये अंतरिक्ष दूसरी दुनिया में है और वहां भी मुझे खुद ही को जाना चाहे ये लगता है ये अंतरिक्ष दूसरी दुनिया में है वहां भी मुझे खुद ही को जाना चाहिए एनड्री बोली sama Some...